द्र कर्णे भद्रं पश्येक्ष स्थिर सक अथ वेदी मंडुकपनिषद अवतरण भावष्यों पर विचार चल रहा था जिसमें कहा गया कि प्रकरण कार जो है गौरवादाचार्य जी को अनुबंधित चतुष्टी की आवश्यकता नहीं है लिखे लिखे क्यों जो वेदांत में जो अनुबंध चतुष्टाई है ब्रह्मशूत्र आदि में वही इसके भी अनुबंध चतुष्टी हो जाता है प्रकरण ग्रंथ है फिर भी जो प्रकरण की व्याख्या करना चाहते हैं शंकराचार्य जी उनको तो संक्षेप में बदलाना चाहिए अनुबंध चतुर्षय अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन बताना चाहिए इसको लेकर के अधिकारी आदि का निर्णय कर दिया गया विषय इसका जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य है ये चारों प्रकरण जो आएंगे पांडव का जिसको बोलते हैं जो अन्य उपनिषदों में ब्रह्मसूत्र आदि में जो सिद्ध किया है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य तत्व तो के द्वारा सिद्ध करने वाले वो इसका विषय होता है ये, कारिकाओं का और प्रयोजन है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति अविद्या की निवृति अविद्याजन कार्य की निवृत्ति दुख से निवृत्ति यही है आत्यंतिक दुखधंसा ये उसका प्रयोजन है तो विषय प्रयोजन बता दिया अधिकारी होगा मुमुक्षु जो मुक्त होने की इच्छुक है संसार से बाहर जाना चाहता है अपने आप में स्थित होना चाहता है शरीर आदि से रहित होना चाहता है वो इसके अधिकारी होगा संबंध प्रतिपादक प्रतिपाद्यादि भावक संबंध है।, है वैसे अन्य में है वैसे संबंध है ये सब बता दिया अब बताना चाहते हैं विषय आदि संबंधन का कर कथन करने के पश्चात ये चारों प्रकरणों का कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं भिन्न भिन्न अर्थ विशेष, विशेष विशेष अर्थ बताना चाहते हैं प्रथम प्रकरण जो आएगा उसका क्या होगा द्वितीय प्रकरण का क्या विशेषता होगी कृति का क्या चतुर्थ उपनिषद के ऊपर अवतरण नहीं लिखा जा रहा है तो विषय प्रयोजनादि अनुबंध उपन्यास मुखेन ग्रंथारंभे स्थित सति आद प्रकर चतुष्ट प्रत्येक असंकीर्ण प्रमेय प्रतिपत्ति सौक्या प्रयोजनादि जो अनुबंध होते हैं अनुबंध चतुष्ट जो होता है कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए इसका क्या विषय होगा प्रत्येक ग्रंथों का एक अपना अलग अलग विषय उपन्यास का भी एक विषय है पेपर पढ़ते हैं लोग उसका भी एक विषय होता है राजनीति संबंधी हो चाहे कोई भी हो हर काव्यों का एक विषय होता है किसी विषय को लेकर के कार्य चलता है तो विषय और प्रयोजन भी होगा कोई भी लेखक लिखेगा उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा निरथक नहीं लिखना है आगल की तरफ कोई लिखेगा नहीं तो विषय प्रवेदन विषय प्रवेदन अधिकारी संबंध चार होते हैं प्रत्येक ग्रंथों के पढ़ने वाला अधिकारी एक जैसा नहीं होगा जैसे जो भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो जो लोग उनको यहां पर कोई वो का, काम नहीं करेगा कि ज्ञान मार्ग जो होंगे जो मुमुक्सु होंगे मुमुक्षा चाहते हैं मुमुक्षा नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए उपयोगी हो रहे तो विषय प्रयोजन आदि ये कहा विषय प्रयोजन अनुबंध उपन्यास है अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध ये चार होते हैं इसको जानकर ही ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए नहीं तो कहीं हम दूसरे रास्ते में जाना चाहते थे कहीं फंस न गए हों तो सोच कर चलना चाहिए ये कहा विषय प्रयोजन अनुबंध उपन्यास ना जो विषय प्रयोजन अनुबंध है इसके उपन्यास सामने करके इसके माध्यम से ग्रंथारंभ में स्थित ग्रंथ के आरंभ में स्थित होने पर आदो प्रकरण चतुष्ट से प्रत्येक असंकीर्ण प्रमेय अब पहले क्या कहना चाहते हैं चार प्रकरण आएंगे मानटू के कारिका में प्रत्येक प्रकरण का जो भिन्न भिन्न विषय है प्रमेयम विषयम असंकीर्ण भिन्न भिन्न जो तो संकीर्ण विस्तृत नहीं है अलग अलग विषय है चारों का प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम ज्ञान सुकरता तो के लिए अनायास प्रत्येक प्रकरणों का अर्थलाभ हुआ है इसके लिए सूचित तथ्य सूचित करना चाहिए भाष्यकार को प्रत्येक प्रकरण का अलग अलग अर्थ का सूचित कर देना चाहिए संकेत में बताना चाहिए इसके लिए कहना चाहते हैं कहा पत्र कहा बता दी पांच की टिप्पणी अनुबंधों आशय अनुबंध प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय तुम अनुबंधा तुम अनुबंध का लक्षण है न्याय की भाषा में लिखा है प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान होता है जाना इच्छति यतते ऐसा नियम है पहले जानकारी होगी हमारे ये विषय मेरे लिए इष्टा है जाना उसके बाद इच्छा करता है इच्छती उसके बाद ये प्रयत्न करता है तो अनुकूल व्यापार करता है उसकी प्राप्ति के लिए व्यापार करता है ये नई आय भी बोलते हैं जाना इच्छती यतते पहले जानता है समझता है ये वस्तु तो मेरे लिए इष्टा है प्रयत्न के लिए उसके बाद उस तत्संबंधी इच्छा होगी तत्पश्चात प्रवृति होगी जाना इच्छती यथे ऐसा इसी प्रकार यहां भी कहा प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय तो प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान होता है जाने बिना कोई प्रवृत्ति नहीं होती है मुझे किधर चलना है जानकारी होगी तब तो मुझे चलेगा देखती प्रवृत्ति का प्रयोजक कोई भी प्रवृत्ति हो उसके प्रयोजक क्या होता है ज्ञान प्रेरक ज्ञान होता है उसका जो विषय होगा उसका विषय क्या है अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन इसी को अनुबंध करता हूं अनुबंध का ये लक्षण है प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व प्रवृत्ति का, का प्रयोजक ज्ञान उस ज्ञान का जो विषय होगा उसको कहते हैं अनुबंध तत्व ज्ञानम दिव्या जो प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान होगा दो प्रकार का ज्ञान होता है प्रवृत्ति का जो प्रयोजक होने के लिए दो प्रकार का ज्ञान होगा क्या होगा श्रेष्ठ साधनत्व प्रकारकम ज्ञानम एक तो होगा इदम मदिष्ट साधनम ऐसी बुद्धि होगी तब प्रवृत्ति होगी ये मेरे लिए इष्ट साधन है ऐसी बुद्धि बनेगी तब उसके लिए प्रवृत्ति होगी एक इष्ट साधन तो प्रकार हम। अपने लिए स्व मान स्वयं को जिसकी प्रवृत्ति होनी है उसकी इष्ट साधनता बुद्धि आनी चाहिए दूसरा स्वकृति साध्य तो प्रकार अपने प्रयत्न से साध्य भी होना चाहिए विषय कृति माने प्रयत्न न्याय पढ़ने वाले जानते हैं कृति का तो तो प्रयत्न स्व प्रयत्न साध्य भी होना चाहिए जैसे गर्मी के दिन में ठंड शीतलता चाहिए इष्ट साधन तो बुद्धि है चंद्रमा घर में आ जाए इष्ट साधन तो बुद्धि है किंतु तो प्रवृत्ति नहीं होती क्यों कृति साध्य तो नहीं है हम उसको ला नहीं सकते हैं हमारे प्रयत्न की उसकी बात नहीं है कृति साध्यता भी कारण होता है प्रवृत्ति के लिए और चिकित्सा भी कारण है इच्छा भी होनी चाहिए इच्छा हो इष्ट साधनता बुद्धि हो और स्वीकृति साध्यता हो तब प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति के कारण ये होते हैं कहा ये कहा वो ज्ञान जो जो प्रवृत्ति प्रयोजक का ज्ञान जो होगा वो ज्ञान दो प्रकार का होता है स्वइष्ट साधन तो प्रकार एक ज्ञान ऐसा ज्ञान होगा अब अप, अपने लिए जो इष्ट साधन तो प्रकार ज्ञान होगा वो ज्ञान होने प्रवृत्ति होगी दूसरा होगा स्वकृति साध्य तो प्रकार प्रकार और अपने प्रयत्न साध्य भी होना चाहिए तभी प्रवृत्ति होगी एक अच्छा भाष्य है आगे तत्र तावत ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम कहते हैं चार प्रकरण है मांडवी कारिका में यह उपनिषद की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसकी व्याख्या करनी है उसके उसकी यह कारिका की चर्चा कर रहे हैं तवत उसमें तावत ओंकार निर्णयाय ओंकार के निर्णय करने के लिए ओंकार के निर्णय करने से आत्मा का निर्णय हो जाएगा ऐसी मान्यता है ऐसे सिद्ध करेंगे ओंकार यदि निर्णय हो जाए ओंकार का स्वरूप निश्चित हो जाए तो स्वरूप निश्चित हो जाएगा ये सोचकर कहाना चाह रहे हैं तथा थावत ओंकार निर्णय आय ओंकार के निर्णय करने के लिए प्रथमम पहला प्रकरण प्रथम प्रकरण पहला प्रकरण जो आगमम जिसका आगम प्रकरण करते हैं चार में से प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण है आगमम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय आगम प्रधान होगा मैंने तर्क गौण होगा प्रथम प्रकरण में भी कुछ तर्क आएंगे युक्तियां आएगी किंतु वहां पर प्राधान्य किसका रहेगा श्रुतियों का रहेगा रहे उसके आधार पर करेंगे आगम प्रधान है ये प्रथम प्रकरण आत्मतत्व तो प्रतिपत्ति उपाय गौतम आत्मतत्व के जानकारी वो ज्ञान के उपाय स्वरूप है प्रथम प्रकरण आत्मतत्व आत्मस्वरूप प्रतिपत्ति मान ज्ञान आप स्वरूप का ज्ञान के उपाय हैं कारण है प्रथम प्रकर्म उपाय बताएंगे ये। कहा ये कैसे बताएंगे तो कहते हैं यश द्वैत प्रपंच से उपसमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वा सर्पारी विकल्प उप समय रजु तत्व प्रतिपत्ति अच्छा ये यश द्वैत प्रपंच से उपसमय जिस द्वैत प्रपंच के शांत हो जाने पर लय हो जाने पर तो प्रपंच जब लय होगा पर अद्वैत की अद्वैत का ज्ञान होगा प्राप्ति होगी प्रतिपत्ति हुआ है प्रतिपत्ति हर्षो का अंत है प्रथमांत है वो प्रतिपत्ति ज्ञान होता है रज सर्पादी विकल्प हो समय जैसे सर्पादि जो विकल्प होते हैं रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा था जब शांत हो जाता है रज्जु के ज्ञान में तो रज्जु का रज्जाम पर सर्पाधिकल्प समय जैसे रज्जु में सर्पाधिक विकल्प के शांत हो पर रज्जु तत्व तो प्रतिपत्ति रज्जु का ज्ञान होता है जब तक सर्प दिखेगा रज्जु का ज्ञान नहीं होगा ठीक है इस प्रकार जब तक जगत दिखेगा तब तक ज्ञान नहीं होना है जगत को बाध करके होना है ये प्रथम प्रकरण का तात्पर्य होगा ये कहा तस्व द्वैत हेतु तो, तो प्रतिपादनाय द्वितीय प्रकरण जो द्वैत है अद्वैत में द्वैत बनकर के बैठा हुआ है अद्वैत आत्मा है उसमें सारा संसार दिख रहा है द्वैत रूप दिख रहा है उसको तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा बाध करना है इसलिए उसको बीतथा करना न तथा बीतथा जैसा दिखा वैसा नहीं है रज्जु के सर्प को बीतथा बोलते हैं वृद्ध तथा बीतथा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं वैसे ही संसार भी ऐसा ही है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है अधिष्ठान सत्य होगा जैसे रजो में सर्प की कल्पना होती है उसी आत्मा में सारा संसार कल्पना है कल्पित है तस्य द्वैत से जो द्वैत बना हुआ है द्विधा इत द्वैत जो दो प्रकार से चलता हो उसको द्वैत कहते हैं द्विधा ईत गत दो प्रकार से चलने वाली को द्वैत कहते हैं न तथा अद्वैत जो दो प्रकार से चलता नहीं हो उसको अद्वैत कहते हैं द्वैत अद्वैत की परिभाषा ऐसी होगी युधाईतम गतम दो प्रकार से चलता हो मैंने नानात्व जो चलता हो उसको द्वैत कहते हैं और न तथा अद। गतम अद्वैतम यह होता है तस् द्वैत से वो जो द्वैत जैसे रज्जू में सर्प खड़ा हो गया सर्पादी द्वैत खड़ा हो गया तो उसका बाध करके रज्जू तत्व का ज्ञान प्राप्त करते अद्वैत ज्ञान होता है रज्जु ही ज्ञान होता है उसी प्रकार वो जो द्वैत है खड़ा हुआ है अज्ञान से हेतुतः मानी युक्ति युक्ति से बैतथ्य प्रतिभावित या भाव बैतथ्य स्वयं प्रत्यय लगा करके बोला है विरुद्ध तथा बितथा जैसा दिखता वैसा नहीं है ये ढूंढने पर और कुछ मिलता है सामान्य है घट घट जिसको बोलते हैं ढूंढने पर घट में मिलने वाला बिटी मिल जाती है जो वस्तु जैसा दिख रहा है वास्तव में वो नहीं है रूपांतर में हो जाता है फिर वो भी रूपांतर में होता है इसे चलते चलते आत्मा नहीं पहुंच जाते सब ऐसा विरुद्ध तथा बीतथा विभाव बीतथाया भाव बैतथ्यम ऐसा वैतथ्य विरुद्ध तथा जैसा दिखा वैसा नहीं इसको को वैतथ्य बोलना ऐसे प्रतिपादन करने के लिए जब जैसा दिख रहा है वो नहीं है सत्य नहीं है इसको प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण द्वितीय प्रकरण जिसको बैतत्य प्रकरण कहते हैं मांडव के में द्वितीय प्रकरण का तात्पर्य है कहा तथा अद्वैत से आप वैद्य प्रसंग प्राप्त हो पूर्वादी आकर के तृतीय प्रकरण के आरंभ में कहेगा जैसे आपने युक्ति से द्वैत का खंडन किया वैतथ्य सिद्ध किया उसी प्रकार हम भी युक्ति लगाएंगे। अगर अद्वैत हो तो व्यवहार नहीं होना जब व्यवहार हो रहा है व्यवहार की जो अन्यथा अनुपत्ति है तत्त व्यवहार है ये व्यवहार जब है तो कैसे अद्वैत होगा अद्वैत भी विकता है ऐसा पूर्वादी शंका उठाएगा तृतीय प्रकरण के लिए यही कह रहे हैं तथा अद्वैत से आप वैत्य प्रसंग प्राप्त हो अद्वैत में भी वैतथ्य की प्रसति की प्राप्ति है पूर्वादी कहेंगे द्वैत सत्य है तो अद्वैत कैसे हो सकता है क्यों व्यवहार के अंग हैं सारे ये भूख लगे तो भोजन करते हैं तृप्ति हो जाती है प्यास लगे तो जल पीते हैं तृप्ति हो जाती है कैसे इसको झूठा कहेंगे व्यवहार के अंग है ये सब व्यवहार के आस्पद हैं आश्रय है तो अद्वैत नहीं है वैतथ्य है जैसा अद्वैत अद्वैत अद्वैत नहीं है ऐसा पूर्ववादी कहेगा तो स्थिति में क्या है? तथा अद्वैत से उसी प्रकार अद्वैत के भी वैतथ्य प्रसंग प्राप्त हो जिस युक्ति से द्वैत वैतथ्य होता है वही युक्ति लगा करके अद्वैत भी वैतथ्य होने की प्रसंग है इसलिए युक्ति तथा प्रदर्शन तो युक्ति के द्वारा तथा प्रदर्शन तो आद्वैतिक दिखाने के लिए तृतीय प्रकरण भाई भी तथा नहीं है तथा है जैसा है वैसा है जैसा श्रुतियों में कहा अद्वैत वैसा ही है इसको सिद्ध करने के लिए युक्ति से सिद्ध करने के लिए श्रुति ने तो सिद्ध किया ही है शिवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मंत्र सब्देश सप्तम मंत्र में आप पढ़ेंगे अद्वैत शब्द तो जगह जगह है चंद्रो युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है इसको लेकर के तृतीय प्रकरण कहा प्रसंग प्राप्त हो प्राप्ति संज्ञा माने द्वैत भी मिथ्या है ऐसी प्राप्ति की शंका आ जाने पर तृतीय प्रकरण शुरू कर दिया ये था। वो अद्वैत की सिद्धि माने युक्ति से अद्वैत की सिद्धि के लिए तृतीय प्रकरण है श्रुति से तो प्रथम प्रकरण में सिद्ध हो जाना है अद्वैत सप्तम तो मंत्र में सिद्ध कर देंगे ये आगे अद्वैत तथा प्रतिपक्ष भूतानी अवैदिक अन्य विरोधी अतत्व अतथार्थत्व तद उपपत्ति भीरेव निराकरणा चतुर्थम प्रकरण जो चतुर्थ प्रकरण है अलाक शांति प्रकरण उसका प्रयोजन बताते हैं संक्षेप में बताते हैं क्या है कते अद्वैत तथा प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूताणी या अनुवादांतरण जितने अन्यवाद हैं सांख्य है नैयाय के सब द्वैत ये सब के सब द्वैतवादी है अद्वैत के विरोधी प्रतिपक्ष शत्रु हैं सब चाहे कोई भी हो वेदांति एक है अद्वैतवादी बाकी सब के सब द्वैतवादी हैं जितने भी हैं चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो सब द्वैतवादी में है द्वैतवादी हैं। अद्वैत का जो तथात्व तो प्रतिपक्ष जैसे अद्वैत कहा उसके प्रतिपक्ष प्रतिपत्ति उस प्रकार के ज्ञान के जो प्रतिपक्षी शत्रु लोग हैं भूतानी यानी वादांतरणी अन्य जितने जितने वाद हैं चाहे सांख्यिक हो चाहे नैयायिक हो वैशेषिक हो मीमांसक हो जितने भी हैं ये तो आस्तिक मत है, जितने आस्तिक मत है सारे के सारे बाद जितने भी हैं अवैध वैदिक नहीं है सारे मनोकल्पित बा है जितने भी है, अपने मन से लिखे हुए हैं जो सुझा वो लिख दिया उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है और हमारे यहाँ जो लिखे जाते हैं वो उसके पीछे प्रमाण है अपौरुषे हमारी अपौरुषे वेद प्रमाण है अद्वैत की सिद्धि में द्वैत की सिद्धि में पीछे कोई प्रमाण नहीं मिलेगा जैसा देखा वैसे ही बोलता है जैसा देखा वैसा बोलने से कई धोखा हो रहा है रज्जो में सर पर भी दिखता है मानते गई मानते आप किसी प्रकार है तो एन के अवैध कहानी जितने भी अवैधिक मत हैं तो अद्वैत के शत्रु हैं ऐसे मतों को एक खंडन करने के लिए तेषाम अन्य विरोधी वो उनका आपस में विरोध है चतुर्थ प्रकरण जो अलाप शांति प्रकरण बोलेंगे हमसे लड़ने आएंगे तो एक होकर के आते हैं और आपस में पूछा जाए है तो भूत जाति बाजी नही अभूत परे धीरा विवदंत परस्परम ऐसा चतुर्थ प्रकरण ऐसा बोलेंगे कोई कहते हैं विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है भूत विद्यमान शांख्य लोग हैं क्योंकि सांख्यों में उत्पत्ति शब्द का प्रयोग नहीं होता है वो मान आविर्भाव तिरुभाव शब्द का प्रयोग होता है कारण में कार्य पहले से मौजूद है वस्तु है मिट्टी में घट है पहले से ही है उसकी उत्पत्ति होता है भूतस्य जाति में जाति बनी जन्म जन्म जनजाति उसे मन प्रत्यय करेंगे जन्म बनेगा तीन करेंगे तो जाति बनेगा एक ही अवता है भूत जाति में वादी ना के जी कुछ वादी ऐसे हैं जो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति कहते हैं विद्यमान की उत्पत्ति कहने पर नैयाय आगे बोलेगा पहले विद्यमान है तो क्या उत्पन्न करना उसको अभूत्या पर धीरा दूसरे धीरे जो बैठे हैं नयायिक अभूत जो अविद्यमान है उसको उत्पत्ति होगी मिट्टी में घट नहीं है तो उत्पत्ति होती है घट की संभाग उत्पन्न होता है दोनों का संबंध मिलता है अलग है ऐसा बोलते हैं जो कि आर्थिक मत वाले की बात है ये तो परस्पर उनका मत का विरोध दिखाएंगे एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का मत का खंडन करवाएंगे जब सांख्य बोलेगा कि भूत जाती मिच्छी वाला है वो माने विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है कहेंगे तो अद्वैतवादी पूछेंगे नई से ठीक बोल रहे बोलेगे नहीं गलत अभूत पर एक अब उत्पत्ति होती है नहीं आएगा ऐसा बोलेगा तो आपस में एक दूसरे का खंडन करते हैं वो खंडन करके दोनों मत आपस में उड़ जाते हैं हम उस स्थिति में चुप होकर पेड़ जाते हैं ठीक बोल रहे हैं दोनों मानी इसका मतलब कोई वस्तु वही नहीं है अजात बात यहां तो बोलेंगे भूतत्व तो भूतत्व बापी इत्यादि कहेंगे विद्यमान की भी नहीं अविद्यमान की भी नहीं माया से तो हो सकता है जन्म भूत वस्तु का विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति माया से हो सके किंतु वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं कहा अद्वैत से तथा तो प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूताने अद्वैत के उस प्रकार जो अद्वैत ज्ञान के प्रतिपक्ष शत्रु बने हुए जितने भी अन्य बार हैं जितने भी सिद्धांत हैं अन्य सिद्धांत हैं सब अवैध जो वैदिक इतर हैं अवैधिक सिद्धांत जीतने में उनका तेषा अन्य विरोधित्व इनका परस्पर विरोध होने के कारण एक दूसरे का मत का एक दूसरे के मत के साथ कोई तालमेल नहीं है अन्य विरोधित्व अतथा तत्व न मिथ्यार्थत्व न उनका स्वभाव मिथ्या झूठे हैं सारे सिद्धांत झूठे हैं कपोल कल्पित अपने मनगणंत बातें लिखी हुई है इस तरह से तर उपत्ति में निराधर हमारे पास देखो हम युक्ति वाले नहीं है हम तो श्रुति के शरण में चलने वाले हैं तर्क नहीं जानते युक्ति नहीं जानते के युक्ति को लेकर करके उन्हीं को थोड़ा सा प्रहार कर देते हम तार्किक नहीं है उन्हीं के डंडा लेते हैं तर्कपत्ति रेवर उन्हीं के युक्ति के द्वारा उन्हीं के युक्ति के माध्यम से ही निराकरण आय खंडन करने के लिए चतुर्थ प्रकरण चतुर्थ प्रकरण इसके लिए कहा चार की मैने उनके सारे के सारे सिद्धांत हैं। हैं। इसके लिए कहा चार में कहा तदी बांतरीय उत्तर उपत्ति तद माने वादांतरीय उपपत्ति अन्य जो सिंत है उसी के सिद्धांत को लेकर उसी के द्वारा युक्ति युक्ति के द्वारा उनके पद का खंडन करना ये चतुर्थ प्रकरण का काम होगा ये कहा अच्छा ठीक है ओंकार प्रकरण असंकीर्ण प्रमेय संग्री ओंकार जो प्रकरण है ओंकार का आगम प्रकरण प्रमेय संग्रती ओंकार इत्यादि ओंकार निर्णय इत्यादि कहना चाहते हैं तय प्रकरण आरब्धम अयुक्त पूर्वादि कहता है ओंकार निर्णय के लिए ये प्रकरण आरंभ किया जाता है कहना ठीक नहीं है तन मन ओंकार निर्णयाय प्रकरवम आरब्धम प्रकरवम आरम्भ किया जाता है इति अयुक्तम क्यों तम निर्णय प्रमाणाभावात्थ ओंकार के निर्णय में कोई प्रमाण नहीं है तन निर्णय ओंकार निर्णय ओमकार के निर्णय में तस्य तो अनुपयोगिता उसमें आत्मा के विषय में कोई उपयोगिता भी नहीं है यहां तो जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य बदलाना उपयोगिता है इस उपनिषद की ओमकार के निर्णय से कुछ क्या मिलेगा हम उपयोगिता भी नहीं है तस्य अनुपयोगित्व तस्वीर अनुपयोगित्व हाँ। माने ओंकार के निर्णय में प्रमाण भी नहीं है और उपयोगिता भी नही नहीं है ये पूर्वाधि की शंका है आत्म प्रतिपत्ति भी पुरुषार्थ उपयोगी नहीं क्योंकि ज्ञान पुरुषार्थ के उपयोगी पूर्वाजी से बोल रहा है आत्मज्ञान होता है पुरुषार्थ के उपयोगी तो ओंकार तो ओंकार का निर्णय पुरुषार्थ उपयोगी है ही नहीं आत्मज्ञान है पुरुषार्थ का उपयोगी कौन है आत्मज्ञान है उसका कथन करना चाहिए ओंकार का निर्णय करने से क्या लिया संख्या है पूर्वादी की प्रतिपत्ति आत्म प्रतिपत्ति भी माने आत्मज्ञान भी आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ उपयोगिनी पुरुषार्थ जो उपयोगी आत्म प्रतिपत्ति है प्रतिपत्ति सब इसलिए उपयोगि कहाख्य ऐसी शंका पूर्वादी की हो गई अच्छा होने पर आगम इत्यादि विशेषण द्वयम दो विशेषण लगाया है क्या विशेषण भाष्य में ओंकार निर्णय आय प्रथम परकणम आग्म्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम दो विशेषण है आगम आगम प्रधान है और आत्मतत्व के प्राप्ति के उपाय भी है ओंकार आगम प्रधान है स्तृति प्रधान है और आत्मतत्व के ज्ञान के उपाय भी है ओंकार के निर्णय से आत्मतत्व का ज्ञान होगा ये भी है ये दो विशेषण उसने लगाया ये कहा इधर छह नंबर टिप्पणी वित्त निर्णय में है तन निश्चय रूप प्रमाजनकर्थ है तन निर्णय माने क्या है उसके निश्चय करना ओंकार के निश्चय करने में प्रमाजनक करण नहीं है प्रमाण नहीं है माने प्रमा का जनक करण हो गए साधन हो गया साधन है ही दे करने के, को के। तो करने निखे करने निखे लिए ये यह पूर्वाधिक कहना था तो उसका उत्तर में कहा दो विश्लेषण लगाया हुआ है ओंकार निर्णय करने से आत्मज्ञान होता है इसके लिए कहा ठीक है तेज प्रधान मांडविको परिषद व्याख्यान रूपम तद उपदेश प्रधानमंत्र ओंकार उपदेश तो ओंकार ओंकार की ही चर्चा चलेंगे मांडविक ओंकार की मात्राओं की चर्चा चलनी है अकार उकार मकार अमात्र इनकी चर्चा होनी है ये कहा तद उपदेश प्रधानमंत्री ओंकार की उपदेश के प्रधानता है किस मेंषद में मांडविकी परिषद व्याख्यान रूपम माणवीय परिषद व्याख्यान स्वरूप जो कार्य का उसी प्रधान में है ओंकार की प्रधानता में है कहा तेर तत्र प्रामाण्य प्रमाण्यात्लिए उसमें प्रामव के उपनिषद प्रमाण है उसमें तत्र त्रे ओंकार प्रामयात् ओंकार में प्रमाण होने से उक्त निर्णय से चे चे जो निर्णय होता है ओंकार का निर्णय सिद्ध हो जाता है ओमकार के निर्णय करने से आत्मा का निर्णय होगा न तो इदम युक्ति प्रधानमंत्री युक्ति सटोपी गुणत्व न तो इदम प्रकरण प्रथम प्रकरण जो इदम प्रकरण प्रथम प्रकरण जो होगा यह युक्ति प्रधान नहीं है मुख्य युक्ति की चर्चा नहीं होगी द्वितीय प्रकरण तो से तो युक्ति प्रधान चलेगा वहां तर्क चलेगा किन्तु प्रथम प्रकरण जो आगम प्रकरण होगा वो युक्ति प्रधान नहीं क्यों युक्ति लेवती है, है। लेस मानी कुछ है युक्ति भी लगाएंगे थोड़ी बहुत युक्ति लेकिन युवती का लेस होने पर भी गंध होने पर भी गुणोत् गौण है गुण मान गौण अप्रधान जो गुण होता है गौण होता है अप्रधान होता है गौण हो जाता है अप्रधान है युक्ति यहां अप्रधान रहेगी कहा प्रथम प्रकरण श्रुति के प्राधान्य है वह आगम का प्राधान्य है इत्यादि कहा सात आठ के प्रश्न तेरह प्रथम प्रकरण से ओंकार निर्णय तत्व प्रथम प्रकरण जो ओंकार का निर्णायक होने से प्रथम प्रकरण जो आगम प्रकरण है ओंकार का निर्णय करेगा निर्णायको प्रथम प्रकरण से आगम व्याख्या माने प्रथम आगम के व्याख्या है के व्याख्या है मान माने मैं प्रथम प्रकरण में के कारिकाश आगमस्वू आगमें आगम आगम त्र ओंकार निर्णय ओंकार के निर्णय इत्यादि ठीक है न चाहम ओमकार निर्णय न उपयोग्य थे पूर्वादमी कहायोगिता भी नहीं है क्यों आत्मज्ञान से मोक्ष मिलना है ये ओंकार के निर्णय से क्या मिलेगा उपयोगिता भी नहीं अनुपयोगी तो आप बोला था पूर्वादमी अपनी शंका ग्रंथ में उसका उत्तर दे रहे हैं न चाहम ओंकार निर्णय नोपयोग का जो निर्णय है उपयोगिता नहीं है ये बात की नहीं उपयोगी है कैसे यद आत्मन अनारोपित अनापम तद प्रतिपत्ति प्रतिपत्त उपाय जो आत्मा का अनारोपित शुद्ध स्वभाव स्वरूप है आरोपित स्वरूप तो है अहम मनुष्यादी यह है आरोपित स्वरूप किंतु अनारोपित स्वरूप जो आत्मा है शुद्ध आत्मा यद आत्मा आत्मनत्व माने स्वरूपम आत्मा का जो स्वरूप है तत्व माना स्वरूप का स्वरूप अनापित न आरोपित अनातम अनारोपित स्वरूप है जो आरोपित नहीं है वास्तविक स्वरूप है आत्मा का वह तत्प्रति तत्व उपायत्वाद उस आत्मा स्वरूप की प्रतिपत्ति माने ज्ञान में उपाय है कौन ओम का ओम के माध्यम से आत्मा के ज्ञान होगा तत्प्रतिपत्त मैंने उस आत्मा के ज्ञान में उपायत्वात् उपाय होने से ओमकार निर्णय करना अनुपयोगी नहीं है उपयोगिता है ये कहा तत्प्रतिपत्ति मुक्तिफलत्वा आत्मा का ज्ञान प्रतिपत्ति माने ज्ञान तत्माने आत्मा उस आत्मा का जो ज्ञान होगा वह मुक्ति देने वाला मुक्ति फलत्वात्थ आत्मज्ञान उसके ज्ञान होने से मुक्ति होता है तत्प्रतिपत्ष मुक्ति फल द्वार षष्टंत प्रतिपत्ति मुक्ति फलत्व रहे कथित आत्मज्ञान में ठीक है आद्यम आद्य प्रकरण ओंकार निर्णया फल द्वारा तत्व ज्ञान परम फले पर आगम जो आद्य प्रकरण है न क्या है ओंकार जो है अवांतर फल है इसका प्रथम प्रकरण का किंतु मुख्य फल है मोक्ष देना एक परम फल अद्यम प्रकरण ओंकार निर्णय अवान्तर फल द्वारा और का निर्णय करना एक अवान्तर फल है मुख्य प्रयोजन क्या है प्रयोजन दूसरा द्वारा उसके द्वारा तत्व ज्ञाने परम फल तत्व ज्ञान होना है आत्मज्ञान होना परम फल है ओंकार के निर्णय के माध्यम से आत्मज्ञान वो मुख्य फल है उसके लिए प्रथम प्रवण परिवशतिष वहां परिवशन हो जाता है प्रथम प्रकरण आगम प्रकण इसके लिए इति उपदेश है बस आप उपदेश के बल से जानना चाहिए ये कहा बैतथ्य प्रकरण से अभांतर विषय विशेष जो द्वितीय प्रकरण आएगा बैतथ्य प्रकरण द्वैत को बिथा कर देना आदो अंत्यस्ती वर्तमान बिथई सदृशा संतो बिथाई लक्ष्यते इत्यादि ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे बड़े सरल शब्दों में कहेंगे जो शुरू में न हो और अंतिम में न हो वो बीच में भी नहीं होता है इस भी नहीं होता होगा ये शरीर आदि जितने भी द्वैत हैं इसके जन्म के पहले नहीं है और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहना है आरोप अंत चिन्नाशी जो आदि पे शुरू में न हो अंत में भी न हो वर्तमान भी तथा अभी भी ये नहीं है ये नहीं है विचार जो माने उपनिषदों को जो विचारक व्यक्ति होंगे ब्रह्मविता होंगे उनके दृष्टि में अभी भी नहीं है उनके दृष्टि में तो इसका अधिष्ठान जहां ये कल्पित है इसका अधिष्ठान शुद्ध चेतन दिखाई पड़ता है अधिष्ठांत सत्य होता है जहां ये कल्पित है मनुष्य अवच्छिन्न चेतन में मनुष्य कल्पित है वृक्षावच्छिन्न चेतन में वृक्ष कल्पित है सब चेतन में कल्पित है सारा संसार चेतन में कल्पित है वेदांत मत ऐसा है तो वैत्य प्रकरण से अवंतर विषय विशेषम हम दर्शेरी कहा वैतथ्य प्रकरण का जो है अवान्तर विषय विशेष के कार मुख्य उसका एक अवान्तर मुख्य तो सभी का एक ही है उसे आपको तत्व का प्रतिपादन करना मुख्य होता है अवांतर फल अलग अलग होता है उसको लेकर के कहना चाहते हैं यश्य इत्यादि कहा था यश द्वैत प्रपंच से उपसमय भाष्य में कहा था जिस द्वैत के द्वैत प्रपंच की शांत हो जाने पर मिथ्या घोषित हो जाने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति होती है प्राप्ति होती ज्ञान होता है अद्वैत का ज्ञान होता है जैसे रज्जु के सर्पादी देखते हैं वह सर्पादी के अभाव हो जाने निवृत्ति हो जाने पर रज्जु का ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है ठीक सर्पाधि विकल्प समय रजु तत्व प्रतिवती ये दृष्टान्त किया जैसे सर्पाधिक शांत हो जाने पर रज्जु का ज्ञान अधिष्ठान के ज्ञान होता है जब तक सर्प से ढका होगा तब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होगा ढकमा माना जाते हैं आरोपित निषेधे सतीह यह है आरोपित वस्तु के निषेध कर पर ये जो मनुष्यादी जितने भी माने जा रहे हैं चेतन में आरोप है अधिष्ठान चेतन है आरोप निषेधे क्षति जो आरोपित पदार्थ है उसके निषेध कर देने पर निषेध होने पर अनारोपित प्रतिपत्ति ही, जो अनारोपित वस्तु है अधिष्ठान जिसमें आरोप किया गया था उसके ज्ञान हो जाता है आरोप आरोप वस्तु के निषेध करने पर जो अनारोपित वस्तु है सत्य है अधिष्ठान है उसका ज्ञान होता है स्वाभावी तो जी क्योंकि अनारोपित के ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान हो जाता है उस काल में प्रतिपत्ति की दृष्टान्त माह इसमें एक दृष्टांत दे देते हैं जैसे रज्जुआम इत्यादि कहा था रज्वाम सर्पादी में रज्जु तत्व तो तो तो प्रतिपत्ति रज्जु में देखो ना जब सर्पादी जब तक देखेंगे तब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होगा सर्प सर्प करते रहेंगे जब सर्पादी दिखना बंद हो जाए तो रज्जु का ज्ञान होता है इसी प्रकार यहां भी द्वैत बंद करने के पश्चात ही अद्वैत ज्ञान होगा एक इसके लिए द्वितीय प्रकरण है एक ठीक है हेतु तो दृश्यत्वा दृश्य त्वैत हेतु तो वैतथ्य प्रतिपादनाये द्वितीय प्रगण भाषण कहा था उस द्वैत का हेतु तथा हेतु से हेतु से वैतथ्य जैसा दिखा वैसा नहीं है सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रगण कहा विरुद्ध तथा वितथा जैसा दिखता है वैसा नहीं है बीतथाया भाव बैतथ्य होगा तो हेतुता शब्द है भाष्य में हेतुता मान क्या दृश्य जगत मिथ्यांत तो देंगे रज्जु सर्पवत्त ये जो जगत है द्वैत है मिथ्या है क्यों ततर, ततर, ये दृश्य मिथ्यात्व यथा रज्जु सर्प अथवा स्वप्न दृश्य स्वप्न दृश्य दृश्य होता है कि नहीं होता होता है वो सत्य है कि झूठा है बस ये भी ऐसा ही है हेतुता तो तो का आता है एक तो होगा हे दृश्यत्व हेतु दूसरा आद्यन्तवत्त हेतु जो आ, जगत मिथ्या आद्यंतवं जो आदि अंत वाला होगा वो नष्ट हो मिथ्या होता है जैसे सोपा अथवा रज सर्प व्यावहारिक दृश्य को विलय करने के लिए प्रादिभाषिक दृश्य को दृष्टांत बनाना होता है प्रादिभाषिक दृष्टि रज सर्प आदि है सोप दृश्य है जैसे वहां देखता है किंतु होता नहीं है वैसे भी दिख रहा है होता नहीं है वो जो वस्तु हो तीनों कालों में रहना चाहिए तीनों अवस्थाओं में मिलना चाहिए जागृत के वस्तु स्वप्न में मिलते कि नहीं मिलते नहीं मिलेंगे कितने भी बड़ा व्यक्ति हो जागृत के धन स्वप्न में काम आने वाले नहीं आए कभी कभी अपने को भिकारी पना अनुभव करता है ऐसे हो जाता है काम नहीं आते लोटा में जल रखा था पीने के लिए रात्रि में स्वप्न आ गया प्यास है, प्यास लगी वो जल काम नहीं आएगा वहां वही उसी सत्ता वाला जल चाहिए वहां नदी ढूंढेगा कुआ ढूंढेगा जो मिलेंगे उसी से प्यास मुझना है सम सत्ता में व्यवहार होता है विषम सत्ता में व्यवहार नहीं होता एक तो दृश्यत्व तो हेतु दूसरा आद्यंतवत्व तो हेतु आदि अंत वाला जो होगा विनाशी होगा मिथ्या होगा जैसे स्वप्न है क्या ऋजुस है इत्यादि बत्वादि युक्तिवसात इत्यादि हेतुता का अर्थ है, है। भाष्य में हेतुता शब्द है हेतु से सिद्ध करना है ऐसे युक्ति से सिद्ध करना अनुमान के द्वारा सिद्ध करना है जगत को मिथ्या घोषित करना है इसके लिए द्वितीय कहा अद्वैत प्रकरण ऐसे अर्थविशेष हम उपनिषद तृतीय प्रकरण को अद्वैत प्रकरण कहेंगे अद्वैत प्रकरण तो उसका भी कोई अर्थविशेष होगा एक प्रकरण बनाया जा रहा है उसका उपन्यास करते हैं सामने करते हैं तथा अद्वैत इत्यादि कहा था भाष्य में तथा अद्वैत तस्या भी वैत्य प्रसंग प्राप्त हो जैसे द्वैत मिथ्या है वैसे अद्वैत भी मिथ्या है पूर्वादी बोलेगा हम नहीं रहे तो आप भी नहीं रहेंगे हमारा नहीं तो आपका भी नहीं वो भी मिथ्या कैसे व्यवहार के आस्पद है द्वैत कैसे इसको झूठा कहेंगे व्यवहार का अंग बना हुआ है इत्यादि कैसे हो हेतु देगा तस्यापि द्वैत व्यवस्था अनुपत्याय अगर अद्वैत हो तो द्वैत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए द्वैत व्यवस्था हो रही है व्यवहार चल रहा है हाँ। तो वो भी मिथ्या है अद्वैत मिथ्या है तभी तो द्वैत व्यवस्था हो पा रही है अगर अद्वैत सत्य हो तो द्वैत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए द्वैत व्यवस्था हो रही है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है अद्वैत मिथ्या है पूर्ववादी बोलेगा अर्थापत्ति लगाएगा वो अगर अद्वैत हो तो द्वैत व्यवस्था नहीं व्यवहार नहीं हो पाएगा व्यवहार हो रहा है इसका मतलब अद्वैत नहीं है तस्या माने अद्वैत जो अद्वैत है उसका वे द्वैत व्यवस्था मिथ्यात्व मिथ्यात्व की प्रसक्ति की शंका करता है अच्छा उसको उत्तर देते हैं सत्या औपाचिभेदा व्यवस्था सुस्था तम सत्या मिथ्यात्प्राप्त तो सत्या द्वैत व्यवस्था देख करके विध्यात्व की प्रसक्ति आ गई इसकी तस् सत्या तस्याम सत्याम मान विध्यात्व प्रसंग का सत्या ऐसा होने पर क्या होता है तो कहा कि औपाधिकेदात् व्यवस्था है सिद्धांत बोले कि भाई ये द्वैत व्यवस्था जो हो रही है औपाधिक भेद से हो रहा है जो व्यवहार चल रहा है औपाधिक है वास्तविक नहीं है वास्तविक अद्वैत है अकाल्पनिक द्वैत है भेद व्यवहार उपाधि के कारण उपाधि के कारण तब तक व्यवहार हो जाए ऐसे सिद्ध करेंगे कहा जाते हैं यही बोलते मिथ्यात्व प्राप्ति सत्या मिथ्यात्व तो की प्राप्ति होगी पूर्वाधि के आधार पर उस स्थिति में औपाधिक भेदात व्यवस्था है सुस्तत्व औपाधिक भेद को लेकर व्यवहारिक व्यवस्था हो जाएगी होने से अव्य विचार आदि युक्तिवसार और आत्मा अव्य होता है तीनों अवस्थाओं में अभ्य है विषयों का व्यविचार है जागृत का विषय का विचार होता है व्यविचार वन अभाव स्वप्न अवस्था में जागृत का विषय काम नहीं करते अभाव है दिखते भी नहीं और जागृत अवस्था में स्वप्न के वस्तु वे है उनका अभाव है सुसुक्ति में दोनों का अभाव है किंतु आत्मा का तीनों में अव्य है जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों में आत्मा का अनुगतता है अव्य है एक अव्य विचार आदि आत्मा का अभ्यपि विचार और इनका व्यविचार ऐसे युक्ति देकर के अद्वैत से परमाथ तत्व तो दर्श प्रतिपाद अद्वैत है वास्तविक है ये सिद्ध करने के लिए दिखाने के लिए प्रतिपादन करने के लिए तृतीय तृतीय प्रगण अद्वैत प्रकरण जिसका नाम ही है अद्वैत प्रकरण ऐसा होगा एक और आदि कहते हैं अलात शांति प्रकरण अर्थ विशेषण कथा चतुर्थ प्रगण है अलात शांति जो देख रहा है वो भ्रम है ये अलाद का अर्थ ही होता है जलती हुई लकड़ी को जब घुमाते हैं तो गोलाई दिखाई पड़ता है वहां लकड़ी सत्य है माने अग्नि सत्य है वो अग्नि में कल्पित हो जाता है भ्रमी क्रिया जो गोलाई क्रिया जो है कल्पित है ठीक इसी प्रकार ये दृश्य जगत है कल्पित है मिथ्या ये करना अलाद शांति प्रकना शा, अर्थ विषय संघर्ष यदि अलाद की शांति करना माने अगर वो जलती हुई लकड़ी में गोलाई दिखने के लिए आप न चाहें तो क्या करना पड़ेगा लकड़ी में नीचे रख दो अब गुलाई बंद हो गया ठीक इसी प्रकार जगत के अधिष्ठान में पहुंचाओ उसका अधिष्ठान अग्नि है जो जलती हुई लकड़ी की जो गोलाई बनती है उसका अधिष्ठान गोलाई का अधिष्ठान अग्नि है अग्नि को शांत कर तो शांत हो गया उसको कहते हैं जलती हुई लकड़ी को अलाप बोलते हैं। है अलात शांति प्रकरण है यह इसका अर्थ विशेष कहते विशेष अर्थ क्या कथन करते है अद्वैत्य इत्यादि कहा अद्वैत से तथा प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष अद्वैत के जो उस प्रकार के जो ज्ञान होना है अद्वैत ज्ञान उसके शत्रु बहुत सारे हैं प्रतिपक्ष भूतानी वादांतरण अनेक सिद्धांत हैं उसके विरोधी सिद्धांत एक ने अनेक हैं चाहे आस्तिक भी जितने हैं सारे द्वैतवादी जितने सब विरोधी अद्वैत के विरोधी हैं और नास्तिक तो विरोधी है ही है सारे विरोधी हैं इनको अवैध जो जीव् वैदिक नहीं है इशारे के सारे मनगणंत लिखने वाले हैं सब जैसा सुझा वैसा लिखा वैसा करने वाले हैं तेजा अन्यों ने विरोधित्व अब उनको क्या करेंगे वेद में ऐसा कहा कहेंगे तो मानेंगे नहीं अवैधी कहें तो उनको आपस में लड़ाना पड़ेगा ये ठीक बोल रहे हैं क्या वो, वो बोलेगा नहीं हाला ऐसा करके लड़ा करके सुंदर उपसंद न्याय लगा करके सब समाप्त करेंगे सारा बात समाप्त कर देंगे चतुर्थ प्रकरण ऐसी युक्ति लेंगे क्यों जब भूत आपके सामने लड़ने आ जाए तो सौ नहीं जाना चाहिए करने क्या चाहिए भूते न प्रेतम योजना जब भूत आ जाए तो प्रेत को लगा दो लड़ाई करते रहेंगे आपस में मर जाएंगे अपना शांति बस ये युक्ति निकालेंगे चतुर्थ प्रकरण में अलाद शांति प्रकरण में कहा अच्छा ठीक है तस् तथात्व अबाधित्व न आत्मा के यथार्थता था क्या है अबाधित होने से वास्तव में है वस्तु है आत्मा यह सिद्ध करना है अबाधित तत्व ने वस्तुत्व ये वास्तविक है आत्मा क्यों अबाधित होता है बाकी सब बाधित हो जाते हैं आत्मा का बाद नहीं होता है बाध करने वाला भी अपने आप को बात नहीं कर पाता है बाकी को बात करेगा क्यों सारा बाध कर रही बात जो शेष बचेगा अपना स्वरूप होता है वही आत्मा होता है तत्व मन अद्वैत तथा अद्वैत तथात्व है वो क्या है सारे के चारे अतथात्व तो मत है कहा था मिथ्या है अद्वैत में सत्यत्व तो क्या है अबाधित अबाधित रूप से वस्तु है, है अबाधित तो होने वाला वस्तु इसलिए तब प्रतिपक्ष उसकी जो शत्रुता है प्रतिपक्ष है पक्षांतर जितने भी है एक अद्वैत को छोड़कर बांधे जितने भी आस्तिक नास्तिक जितने भी द्वैत मत हैं सब शत्रु हैं पक्षांतर हेतु है महा अवैधिकानी सबके लिए एक ही उत्तर दिए क्यों ये आत्मा के अद्वैत के सत्र क्यों है अवैधिक है या आत्मा बताने वाला जो मत है वो तो वैदिक है अवैदिकेशा सर्के निराकार उनके खंडन करने में हेतु युक्ति बताते हैं तर्क देते हैं तेषा सिद्धांत वाय सिंत नाम उनके सिद्धांतों का निराकरण करने में हेतु कहते हैं अतथार्थत्व नाम वास्तविक निथ्या है वो अतथार्थत्व मिथ्यार्थत्व न मिथ्या वस्तु को विषय करते हैं वो इसके लिए माने अतः अथाथत्व तो माने मिथ्या निष्ठात्व है तो न उनका सिद्ध जितने भी सिद्धांत है मिथ्या जो द्वैत है उसमें निष्ठा रखने वाले हैं अद्वैत में निष्ठा नहीं है उनकी मिथ्याद्वैत निष्ठत्व मिथ्या द्वैत में निष्ठा होने के कारण से उनमें उनकी निष्ठा है श्रद्धा है द्वैत को छोड़ नहीं सकते इसलिए कहा नौ की टिप्पणी मिथ्याद्वैत इत्यादि बाधितार्थ विषयकत्व मिथ्या वेद वाणी बाधिकार्थिक बाधिता अर्थो यश जैसा बाधिकार्थ ऐसे विषय वाला है जिसका विषय बाधित हो जाता है ऐसे उन्होंने कहा ठीक है तद उपत्ति निराकरण ही अब हमारे पास कोई युक्ति तो है नहीं उन्हीं के सिद्धांत से उन्हीं का खंडन करना है तो कैसे करना तद तेसाम उपपत्ति तदुउपत्ति का युक्ति उन्हीं की युक्ति से ही उनका मत का निराकरण कारण बताते हैं क्या कारण है अन्य विरोधी एक दूसरे के मत का एक दूसरे मत के साथ विरोध दिखाएंगे वहां जैसे मैंने आपको एक श्लोक बता दिया था भूत्या जाति मिच्छंद भूतस्य जाति मिच्छंदी बादिना के वही अभूत्या परे धीरा विवल अंत परस्पर सामने के लोग कहेंगे सित्त वस्तु की उत्पत्ति होती विद्यमान की उत्पत्ति होती है नैयायिक बोलेगा विद्यमान है तो क्या उत्पत्ति होना उसकी अविद्यमान की उत्पत्ति होती है ऐसे झगड़ा चलेगा फिर लड़ते रहेंगे बस भारी लड़ाई होगी शाम के बोलेगा अगर विद्यमान रहो तिल में तेल न हो तो फिर तिल ढूंढने क्यों जाता है तेल चाहने वाला व्यक्ति रेत में क्यों नहीं लाता तेल का अभाव सर्वत्र हो तो जैसे तिल में अभाव वैसे रेत में भी अभाव तो तिल को क्यों लाता है रेत में क्यों नहीं लाता ऐसा बोलेगा और यह बोलेगा अगर पहले से ही वस्तु हो तो इतने साधन जुटाने की व्यर्थता होगी तेल में तेल हो तो कोलू में ले जाना पिराई करना यह करना क्या जरूरत है तेल का काम तिल से चले नहीं नैयिक बोलेगा एक दूसरे का मत का एक दूसरे का मत का खंडन होगा के तो प्रकरण में ऐसी स्थिति दिखाएंगे पक्षांतर प्रतिषेध मुखेना अद्वैतम एवं त्रणतम अंतम प्रकरण इत्यर्थ अन्य पक्ष जितने भी हैं द्वैत पक्ष चाहे आस्तिक मत हो चाहे नास्तिक मत हो सभी का प्रतिषेध मुख्य न उन सबका निषेध मुख्य द्वारा अद्वैतम दृढ़ अपना सिद्धांत जो अद्वैत है उसको दृढ़ करने की चतुर्थ प्रगल अला प्रकण उसके लिए आने वाला है ओंकार निर्णय द्वारे ना आत्म प्रति उपाय भूतम आद्यम प्रकटम उत्तम यही सिद्ध किया ओमकार के निर्णय के माध्यम से ज्ञान के उपाय भूत जो आद्य प्रकरण है आद्य प्रगण प्रथम प्रकरण जो आगम प्रक्रम क्या करेगा ओंकार करने के माध्यम से आत्मज्ञान कराने वाला है ये कहा था तो तरण से तद्धि हेतुत्व नखलु न खलू अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्ति मंत्रण उपयुक्त है पूर्वादी की शंका है यहां पूर्वादी बोलेगा प्रथम प्रकरण आपने ऐसा कहा था कि ओंकार के निर्णय के द्वारा आत्मा की प्रतिपत्ति उपाय स्वरूप आदि प्रगणय कहा वो ठीक होने होगा क्यों नहीं होगा तभी हेतुत्व अयोध्या ओंकार निर्णय आत्मज्ञान के हेतु नहीं बनता ओंकार का निर्णय क्यों अन्य के ज्ञान से अन्य का निर्णय नहीं होता यही है तने ओंकार निर्णय तद्धि मान आत्मधि आत्मज्ञान हेतुत्व आत्मज्ञान की हेतु हो नहीं सकता हो नहीं सकता क्यों ये तर्क देता है गुरुवादी न फलू अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञान है व्याप्ति मंत्र मतलब विषयांतर का ज्ञान से विषयांतर का ज्ञान हो जाए व्याप्ति हो तो हो जाता है धूम के ज्ञान से बन्नी का ज्ञान हो जाता है वह धूम और बन्नी की व्याप्ति है साहकर नियम है यत्र धूमत्र बन्नी साह नियम अगर व्याप्ति हो तब तो ठीक है व्याप्ति के बिना अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान होना संभव ओंकार का निर्णय ओंकार का ज्ञान तो ओंकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान में कोई व्याप्ति तो है ही नहीं क्यों ओंकार यदि आत्मा से जन्म हो जाए जैसे धूम अग्नि से जन्म होता है तो कार्य होने से कारण जरूर होगा निश्चित हो जाता है किंतु ओंकार यदि कार्य होता आत्मा का तब तो ओंकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान हो जाता है किन्तु आत्मा का कार्य नहीं है यह पूर्वाधिक शंका करेगा तो ओंकार के निर्णय आत्मा का निर्णय कैसे होगा इसके लिए प्रथम प्रकरण बोल रहे हैं आप ये पूर्वाधिक शंका है न खुल अर्थांतर ज्ञान अर्थांतर ज्ञान व्याप्ति मंत्री व्याप्ति के बिना अन्य विषय का ज्ञान से अन्य विषय का ज्ञान नहीं हो सकता न तो अत्रि ओंकार और ज्ञान में और आत्मज्ञान में धूमो अग्नि के समान व्याप्ति तो है नहीं है कार्यकार है क्या नहीं है ना यहां आत्मा और ओंकार के ज्ञान में दोनों में धूमाविगह धूमावरण्य के समान व्याप्ति न उपलब्धते ऐसे व्यापति तो है नहीं कि ये धूमह तत्र बनी इसी प्रकार जहाँ जहाँ आत्मा वहां वो ये ये ओंकार तत्र ता ता आत्मा ऐसा होता तो ओंकार के निर्णय से आत्मज्ञान होता किन्तु ऐसा नहीं है एक नंबर टिप्पणी ओंकार निर्णय से आत्म प्रतिपत्ति हेतुत्व इत्यादा ओंकार निर्गव ज्ञान मान्य में अत्र मान यहाँ धूमावनी व्याप्ति न उपलब्ध धूमावरण समान ज्ञान है व्याप्ति नहीं होता और बोलता है न तो आत्म कार्यत्व ओंकार यही है ना आत्मा का कार्य ओंकार यदि होता तो व्याप्ति मिल जाती जैसे अग्नि का कार्य धूम होने से धूम और अग्नि के व्याप्ति हो जाते धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हो, हो जाता है दूर देश में धूम को तो देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है अग्नि का कार्य तो यह आत्म कार्यत्व ओंकारष्ट न निष्ठा आत्म नहीं है न आत्मकार्य तो ओमकार से आत्मा का कार्य मानना ओमकार को ये ठीक नहीं होगा ये कर्बाजी ने कहा और बोलता है और दूसरी बात आकाश विशेष और एक विशेष और देता है अगर कार्य मान भी लिया जाए ओमकार के द्वारा व्यक्ति को लेकर के ओमकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है कार्य मानेंगेगी ओंकार आत्मा का कार्य है तो आकाश आदि भी आत्मा का कार्य आकाश आदि के निर्णय से आत्मा का निर्णय क्यों नहीं बताया अगर ओमकार के निर्णय करने से आत्मा का निर्णय हो सकता है कार्य मान करेरी तो आकाश आदि भी आत्मा का कार्य है तो आकाश आदि का निर्णय से आत्मज्ञान होता है करके ये भी तो बताना चाहिए था ये पूर्वाज ने कहा आकाश आदि के अविशेषा आकाश आदि के समान हो का कार्य मानने पर भी तीन की टिप्पणी दो भी है एक दो हाँ दो भी है दो में कहा न चाह अत्रुक्तम इत्य प्राप्त तो ये जो शब्द युक, दिया ना ओंकार से युक्तम पूर्वाक्यू युक्तम के पहले ये जोड़ना चाहिए कहते हैं तस् आत्म प्रत्याय तत्व इति शेष तस्वीर ओंकार से आत्म प्रत्याय तत्व न युक्तम ऐसा लगाना चाहिए उसको तो ओंकार है उसमें आत्म प्रत्याय नहीं हो सकता आत्मक ज्ञान कराने वाला नहीं हो सकता जोड़ना चाहिए कहा तीन नंबर की टिप्पणी आकाश आदि आदित्य ओंकार से तिथरे साथ ओंकार और आकाश आदि कार्य भी पाने के तो ही है जो ओमकार से आत्मा का ज्ञान हो सकता है आकाशे का निर्णय से ज्ञान के विषय क्यों नहीं दिखाया ये पूर्वाधिक रहा है तथा टिप्पणी में कहा तथा यथा आत्मकार्योपि आकाश आदि नाम न आत्म प्रत्यय करता जैसे आत्मा का कार्य होने पर भी आकाश आत्मा का ज्ञान कराने वाले नहीं होते तथा उसी प्रकार तस्यापी ओंकार ओंकार है उसका भी न तत्प्रत्यायत्व तत्मा तो, आत्म प्रत्याय तत्व तो नहीं है आकाश आदि आत्मा का कार्य होते हुए भी आत्मज्ञान नहीं करा सकते हैं ठीक इस प्रकार ओंकार भी आत्मज्ञान नहीं करा सकता यदि विधान अपने भावांतरण अन्य प्रकार से कथन कर रखे तो आकाश आदि कार्य होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं करा पा रहा आकाश आदि ठीक इसी प्रकार वह कार्य नहीं कर सकता जो करता है आगे क्षिपण एवं च आकाशाद निर्णय से आत्म प्रतिपत्तिपाते हैं तन निर्णय कर्तव्य भाव जब ओंकार के निर्णय से आत्मा ज्ञान आत्मा का निर्णय हो जाता है कहने के लिए आगम प्रकरण विधान करना चाहते इस तरह तो आकाश के निर्णय से भी आत्मा का निर्णय होकर कहना चाहिए यही पूर्वाधिक कारण एवं से आकाश आदि निर्णय जो आकाश आज आत्मा का कार्य है उनके निर्णय उनको निर्णय उन निर्णय का भी आत्म प्रतिपत्ति दे रहा है वो आत्मज्ञान के उपाय मानकर तब निर्णय से भी माने आकाश निर्णय स्यापी आकाशादी निर्णय से आप कर्तव्यत्व वो भी कर्तव्य होना चाहिए आकाशादी जब निर्णय करना चाहिए तब तो प्रथम प्रकरण में क्यों ओमकार क्यों करना यह पूर्वाधिक शंका है आकाशादे आत्मकार्य विशेष तो पक्ष या आकाशादी आत्मकार्य तो अविशेष पक्ष में कहा माने समान है आत्मकार्य तो लेंगे तो इसमें जैसे आकाश आदि के द्वारा निर्णय नहीं हो पा रहा है तो ओमकार्य भी नहीं हो पाएगा क्यों आगम प्रगढ़ बनाया गया है पूर्वादि किसम का है एक आगे तर्वात्म आत्मवत्थ तत्कार व्याघाता मनवाथम प्रकरणात्म प्रागुप्त अक्षपति तुम ओंकार से जो ओंकार है वह जो है ना सर्वात्म वह सर्वरूप है वो भी जैसे आत्मा सर्वरूप है उसी प्रकार वह भी आत्मा आत्मा का कार्य होता है कि नहीं होता नहीं होता क्यों सर्वात्म आत्मा आत्म कार्य न सर्वात्म तथे उसी प्रकार ओंकारो भी आत्मकार्य सर्वात्मत्व यही बता रहा है गुरुवार ओंकार से जो ओंकार है उसका सर्वात्मत्व न सर्वरूप है वो मान इसे आत्मवत जैसे आत्मावत तत्कार तो व्याधार जैसे आत्मा आत्मा का कार्य नहीं होता क्यों सर्वा सर्वरूप है इसी प्रकार ओंकार भी सर्वरूप है तो आत्म नहीं हो सकता ये पूर्वादि को कहा यदि मनमाना ऐसे मानता हुआ पुरवादी प्रथम प्रकार प्रकाथम प्राउत आक्षिपति प्रचर प्रक्र का अर्थ जो बताया था ओमकार के निर्णय के माध्यम से आत्मा का निर्णय करना है इसके ऊपर आक्षेप करता है पुरवादी कहा आक्षिपति कथम पुरवादी ने आक्षेप किया तस्तमें चार की टिप्पणी चार में आत्मा ही सर्वात्मा सतन आत्मा कार्य आत्मा सर्वरूप है आत्मा का, का कार्य नहीं होता आत्मा स्वयं आत्मा का कार्य नहीं होता सर्वरूपत्व सर्वरूप होने से ठीक इस प्रकार तत्व ओंकार कर्तव्य सर्वात्मा उसी प्रकार जैसे आत्मा सर्वरूप है देखो अर्थ विशेष जितने भी है आत्मा में कल्पित है और शब्द विशेष जितने हैं ओंकार में कल्पित है वो भी सर्वात्मा है अतः कस्यात्व ओंकार से नापकारित्व ओंकार भी आत्म कार्य हो सकता ये पूर्वाधिक कहना था तो कथम करके आक्षेप करता है भाष्य गुरुवादी कथम पुनर् ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय प्रतिपद्ध इति ये पूर्ववादी जो शंका उठाई कैसे होगा ओंकार का जो निर्णय होता है आत्मतत्व तो के आत्मस्वरूप के ज्ञान के उपाय होता है वो कैसे जाना जाता है कथम प्रतिपत्त कैसे प्राप्त होगा कैसे जाना जा सकता है यह शंका उठाई गुरुवादी ने उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं क्रम से क्या बोलते हैं ओमकार के निर्णय करने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है इसके लिए बहुत सारी श्रुतियां श्रुति सूर्ति प्रमाण है व्याप्ति को लेकर के नहीं करना ओमकार आत्मा का कार्य है इसलिए ओमकार के निर्णय से आत्मा का निर्णय होगा हम ऐसा नहीं बोलते हैं धोमा और अग्नि के व्याप्ति नहीं बताना चाहते हैं किन्तु श्रुति प्रमाण है ये सिद्धांत बोला श्रुति ने कहा ओम इति तत् ऐसा कहा कठोर में यमराज ने कहा नजगे सर्वे वेद यद पदम आमनते सर्वाणी यदि ब्रह्मचरिम छंत चरित पदम संग्रहण ब्रवीम ओमेत सारे के सारे वेद जिस तत्व का कथन करते हैं सर्वे वेदा यद पदम सब सारे वेद चारों वेद जिस तत्व का जिस स्वरूप वर्णन करते हैं तपासी सर्वाण्वं जिते तपस्या जो कुछ है सबका फल भी जिसको कहा जाता है जो सारे बोलते हैं जिसको कहते हैं जिस तत्व को बोलते हैं और यदि क्षम तो ब्रह्मचर्य तरंती, जिसकी इच्छा से जिसकी प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोग ब्रह्मचर्य जैसा कठोर साधन जीवन में अपना करके अब बैठते हैं तत् पदम तत्पदम ते तुभ्यम तुम्हारे लिए मैं उस पद का, उस का संक्षेप में कथन करूंगा तत्पद संग्रह प्रोलता हूं प्रकृष्ण प्रविडि बोलता हूं क्या है उपद ओम इति ओम यही है ऐसा कहा मैंने आत्म तत्व से अभेद करके ओमकार को कहा है आलम्बन रूप से कहा है तो ओम ओमकार का अंदर से आत्मा का अंदर हो जाता है यह श्रुति प्रमाण है ओम एक ओम इत एक काठवों परिषद का वचन है यवराज का शब्द है और और भी कहातद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात ब्रह्म लोके मही कठोपनस वाक्य है जितने भी साधन है आत्म को प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा बड़े बड़ा साधन दो ओंकार है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम सबसे बड़ा सहारा यही है ऐसा कहा और प्रश्नों परिषद में कहा यह तदी सत्यम परमचा परमच ब्रह्म हे सत्यकाम यही है पर भी यही है और अपर कौन यद ओंकार जो ओंकार यही पर ब्रह्म है यही अपर ब्रह्म है ऐसा कहा प्रश्नो परिषद की बात है ओम इति आत्मा है ऐसा कहा ओम ऐसा आत्मा को ओम समझ करके जोड़े उपासना करे ऐसा और ओम इति ब्रह्मा ओम इति ब्रह्म ओम यही ब्रह्म है ऐसा कहा ब्रह्म और ओम में अभेद करके बोला इसलिए ओंकार के निर्णय से आत्मा का निर्णय हो जाता है इसलिए आगम प्रग्रम यहां लिखने जा रहे हैं ये सारे सुर्तियां प्रमाण है तो और भी श्रुति है ओंकार सर्वम ये सबके सब, सब इधम सर्वम ओंकार वा जो, जो कुछ दिख रहा है ये, ओंकार ही है ओंकार में कल की सारा ऐसा बाब समानाधिकरण जैसे सर्पादी जो देखते है रजुरे वे तो रज्जु ही है सर्पादी क्या है रज्जु ही है इसी प्रकार इधम सर्वम जगत प्रपंच जितने भी ओंकार ही है बाद समानाधिकरण समानाधिकरण चार प्रकार के होते हैं बाद समानाधिकरण अधिकरण विशेषण विश्य भाव गौण समान मुख्य समानाधिकरण ऐसे स्थान में एक को बाध करके एक को बचाया जाता है वो बाद समानाधिकरण चौरह स्थानों बोला जाता है रात्रि में चोर बुद्धि हो गई प्रात काल ठूड के गाई पड़ा चोर बुद्धि बच जाती है यहां भी जगत बुद्धि को बाध करके ओंकार बुद्धि को बचाना यह है ओंकार सर्वम बाध समिकरण एक है होता है गौण समान होता है सिंहो मानव का बोलते हैं ये बच्चा शेर है बोलते हैं, ये बच्चा शेर है वो बोलने वाले को पता है बच्चा शेर नहीं है और बच्चा भी समझता है मैं शेर नहीं हूं प्रयोग हो जाता है क्या उस शिंग में रहने वाले कुछ धर्म के सादृषि से लेकर के सूरत तो, तो जैसे क्रूर होता है ये भी क्रूर है ये बाल वो सूर है जंगल का राजा शेर वैसे एक सूर वीर है इसलिए इसको सिंह शब्द का प्रयोग कर दिया जाए गौण, गौण सा दृश्य होता है ये भी एक समान है सिंह हो मानव का समान विभक्ति है ये यह गौणसा सामान्यकरण होता है और एक होता है विशेषण विशेष भाव नीलोत्पलम आदि बोलते हैं जो नील होता है वो तो कमल होता है नीलम था तद उत्पलम ता नीलोत्पलम तो ये विशेषण विशेष भाव वहां नील विशेषण है उत्पल विशेष है यह भी समान है समान विभक्ति को समान अधिकरण क्या और मुख्य होता है ऐक्य होना जहां प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र चंद्र का चंद्रमा क्या है कोई पूछे क्या उत्तर देंगे जो प्रकृष्ट प्रकाश वाला है वह चंद्र है विशेष प्रकाश वाला पुंज है उसी को चंद्र कहते हैं मान चंद्र में और प्रकाश पुंज में भेद नहीं है एक ही है प्रकाश पुंज को ही चंद्र कहा जाता है ये मुख्य समान अधिकरण होता है तो ओंकार एकदम सर्वम इत्यादि श्रुति द का इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है ओमकार के निर्णय से आत्मा का निर्णय हो जाता है इसके लिए प्रथम प्रकरण है यही कहा जैसे कैसे तो ओमकार के निर्णय से आत्मा का निर्णय कैसे होगा देखो दो प्रकार का विकल्प है एक तो अर्थ रूप विकल्प है एक शब्द रूप विकल्प है संसार जो द्वैत दिखता है दो रूप में विभक्त है शब्द और अर्थ दो रूप में है जितने भी अर्थ रूप विकल्प है आत्मा में कल्पित है और जितने शब्द रूप है ओंकार में कल्पित है ये बोलना चाह रहे हैं बोलते हैं रज्वादि सर्पादि विकल्प से आस्परो जैसे रजुआदि जो होते हैं सर्पादि विकल्प का आश्रय होता है सर्पादि विकल्प कहां आश्रित है रज्जु में रज्जु में कल्पित है सारे सर्पादि ठीक इसी प्रकार अद्वय आत्मा परमार्थ संघ जो अद्वैत अद्वैत आत्मा है वास्तविक अधिष्ठान होता हुआ परमार्थसन आत्मा परमार्थसन परमार्थ होता हुआ प्राणादि विकल्प से आस्पद जो प्राणादि जो क्रिया क्रिया का प्राणादि शब्द नहीं क्रिया तो तो ये वस्तु है प्राणादि वस्तु जगत आस्पद ऐसा आस्पद हो जाता आत्मा। या हो है आत्मा यथा जैसे होता है हमारे प्राणादि जगत का जैसे आत्मा आस्पद हो जाए पहले दृष्टांत दे दिया जैसे रज्जु आश्रय होता है सर्पादि का कल्पित सर्पादि का आश्रय रज्जु है रज्जु को सर्प कहा अज्ञान दशा में इसी प्रकार आत्मा को ही जगत माना जाता है अज्ञान दशा में अधिष्ठान को भिन्न रूप रूपांतर में मान्यता आती है अद्वय आत्मा परमार्थ संप्राण विकल्प से आस्पद आत्मा वास्तविक होता हुआ अधिष्ठान होता हुआ प्राणादि जो विकल्प है जगत है उसका आस्पद बनता है जिस प्रकार ये था जैसा बनता है मानी अर्थ जगत का आश्रय जैसा आत्मा है उसी प्रकार शब्द जगत का आश्रय ओम है एक आद तथा सर्वोपि प्रपंच जितने भी बात बने शब्द प्रपंच अभिधान और अभिधेय करके दो शब्द बने शब्द और अर्थ अर्थ प्रपंच आत्मा में कल्पित है आत्मा आश्रय है उसका उसे शब्द तो बनना है अकार उकार मकार से बनना है ओम से बनना है ओम ने कल्पित तो सारे एक आते हैं तथा सर्वो कि बाघ प्रपंच जो बाघ प्रपंप शब्द प्रपंच जितने भी हैं जितने भी शब्द बनते हैं संसार में सबके सब, सब प्राणादि विकल्प विषय ओंकार प्राणादि विकल्प जो प्राण भी एक शब्द से बनता प र आ इत्यादि मिला के क्या बनेगा पकार रकार आकार रकार अकार मिलाएंगे तो प्राण बनेगा तब तक पर्व जोड़ करके बनना है सब ओमकार में कल्पित है सारा शब्द प्रबंध जितने भी प्राणादि आत्म। प्राणादि आत्मविकल्प विषय प्राणादि स्वरूप जो विकल्प हैं विकल्प के विषय जितने भी हैं ओमकार एवं ओंकार ही है इसलिए ओमकार के निर्णय से शब्द के निर्णय करेंगे तो अर्थ का निर्णय हो जाएगा ओंकार निर्णय के माध्यम से आत्म का निर्णय होगा इसको लेकर के प्रथम प्रगण चल रहा है आगम प्रगट समय हो गया यह रखें फिर प्रक्रिया द्रम तरणे श्रुनिया भध्रम पश्येम्षेत्र स्थिर सुशस्त नशे ओम